करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर ममता ओझा से जो प्रोफेसर हैं वैष्णव विश्व विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से प्रधारे हुए हैं और खुद एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं जनरलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बारे में उनके पास अच्छी जानकारी है तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ममता ओझा का बहुत बहुत स्वागत है सबको मेरा नमस्ते मैं डॉक्टर ममता ओझा वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से आई हूं और मैं पिछले 26 सालों से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बच्चों को पढ़ाती आ रही हूं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा कोर्स है मैं समझती हूँ कि अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होती तो शायद मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं होती मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन मेरे लिए ही है और मुझे बहुत अच्छा लगा है और आ, ये जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जर्नलिज़म में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में आते हैं जैसे रिपोर्टिंग पढ़ते हैं हम एडिटिंग पढ़ते हैं प्रेस लॉज पढ़ते हैं और कम्युनिकेशन uh, यहाँ इसका मुख्य सब्जेक्ट है उसमें एक सेमेस्टर में तो हम मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं दूसरे सेमेस्टर में हम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तीसरे सेमेस्टर में हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और चौथे सेमेस्टर में हम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो इस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन अलग अलग सेमिस्टर में पढ़ाया जाता है इसके अलावा यहाँ पर एक पब्लिक रिलेशन्स का भी सब्जेक्ट है जो पब्लिक रिलेशंस की ज़रूरत हर संस्था को होती है तो पब्लिक रिलेशंस भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इसका और इसके साथ में हम फिल्म के बारे में पढ़ाते हैं और आ, आ, फिल्म के अलावा बुक्स के बारे में इंटरनेट आजकल तो इंटरनेट मीडिया भी बहुत पॉपुलर हो रहा है तो डिजिटल मीडिया के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाई होती है तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आ, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इसकी जो पढ़ाई है वो भी मज़े की पढ़ाई है इसमें आपको खूब फिल्में देखना है ख़ूब टीवी देखना है खूब किताबें पढ़ना है खूब न्यूज़पेपर्स पढ़ना है खूब मैगज़ीन्स पढ़ना है जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इन इस कोर्स को करने से एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है और आप लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होते हैं ये जो कोर्स है इसके अंदर आ, पावर भी है मीडिया पावरफुल है तो अगर आपने ये कोर्स चुना है तो एक पावर सेक्टर के आप आ, आ, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर लेते हैं आप पावर सेक्टर में तो ग्लैमर है पावर है लेकिन साथ ही साथ हार्ड वर्क भी बहुत है अगर हम बात करें पैसों की तो पैसा यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा सैलरी लेने से रोक नहीं सकता अगर आप में दम है तो तो अगर आपने बहुत हार्ड वर्किंग है आप और आपने इस सेक्टर में अच्छा काम किया है तो ये फ़ील्ड जो है बहुत पेइंग फील्ड है इसमें जो पब्लिक रिलेशन सब्जेक्ट है वो एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है बेसिकली तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल की सैलरी मिलती है मैनेजीरियल लेवल की सैलरी मिलती है तो इस कोर्स को करने के बाद में आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं जैसे बुक्स है आप किताब लिख सकते हैं आप मैगजीन से जुड़ सकते हैं आप न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हैं आप टीवी में काम कर सकते हैं एज एंकर एज सब एडिटर एज़ प्रोडक्शन मैनेजर आप प्रिंट मीडिया में काम टे, टेलीविजन में काम कर सकते हैं आप और उसके अलावा जो है आप फिल्म के सेक्टर में जा सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं आप फिल्म एडिटिंग सीखेंगे यहाँ पर तो आप फिल्म के सेक्टर में भी जा सकते हैं और सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आजकल कल कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर मीडिया के कोर्स के स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है तो हर बड़े हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में भी आप आ, जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में और पब्लिक रिलेशंस की ज़रूरत तो हर संस्था को होती है चाहे होटल हो आ, चाहे होटल हो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे यूनिवर्सिटी हो रेलवेज़ हो रोडवेज हो बैंक्स हो इंश्योरेंस हो सब दूर पी की ज़रूरत आजकल तो मल्टीप्लेक्स के पीआरओ होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पीआरओ होते हैं तो आपके लिए ये सारी फील्ड ओपन है जिनमें आप पब्लिक रिलेशंस करके जा सकते हो एडवर्टाइजिंग भी इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पहले ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही कंसंट्रेटेड रहती थी एड एजेंसीज़ लेकिन आजकल कल ऐड एजेंसीज़ ने छोटे शहरों में भी अपना फैलाव शुरू कर दिया है तो आ, आ, छोटे शहरों में भी एडवरटाइजिंग एजेंसीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में भी आप एज अगर आपका भाषा पर अच्छा कमांड है तो आप कॉपी बन सकते हो अगर आप विजुलाइज़ बहुत अच्छा कर लेते हो चीज़ों को तो आप विजुलाइज़र बन सकते हो तो इस तरह से एडवरटाइजिंग एजेंसीज में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सब्जेक्ट को करने के बाद तो आ, अगर हम बोलें कि किन लोगों को इस सब्जेक्ट में आना चाहिए तो तो अगर आ, आ, आपको लोगों से मिलना पसंद है अगर आपको करेंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग वाले पर्सन हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने में रुचि है तो आप इस कोर्स को जरूर चुन सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और मतलब बेसिकली अगर आप लोगों से मिलना बहुत पसंद करते हैं लोगों को प्यार करते हैं आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी निखर कर आए तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है ममता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इस फील्ड में आने के बाद किस किस तरह का हम काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा इंट्रो आपने दिया करियर इन जनरलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी हद तक आपने जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बताया है तो मैं चाहूंगा कि इस फील्ड में आने के लिए जैसे कि आपने कहा कि मज़ेदार फील्ड है लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए तो करियर इन जर्नलिज़म या मास कम्युनिकेशन में अपना करियर हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो हम एक विद्यार्थी के नाते किस तरह की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए उस विषय में जानकारी दें और कैसे कर सकता है कितने साल का डिप्लोमा डिग्री या फिर ये कोर्स आजकल तो बीए लेवल पर भी इंट्रोड्यूस हो गया है तो ट्वेल्थ के बाद भी इसको किया जा सकता है बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहीं पर यह बी इन मास कम्युनिकेशन भी आ, है और आ, बेसिकली आ, आ, इस कोर्स को आ, एक तो बी लेवल पे किया जा सकता है एक इसको डिग्री लेवल पे भी किया जा सकता है आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो चाहे कॉमर्स में हो चाहे साइंस में हो चाहे आपने बीबीए किया हो तो भी आप मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं तो मास्टर्स का कोर्स करने के लिए या तो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होना चाहिए या फिर आप कोई सी भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप मास्टर्स इस कोर्स में कर सकते हो वो तो आपको हेल्पफुल ही रहता है मान लो अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस जर्नलिस्ट भी होते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कॉमर्स uh, रहा है तो फाइनेंशियल सेक्टर के जर्नलिस्ट भी होते हैं तो uh, अलग अलग uh, जर्न, जर्नलिस्ट होते हैं जैसे क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स रिपोर्टर होते हैं जैसे साइंस रिपोर्टर्स होते हैं जैसे कॉमर्स रिपोर्टर्स होते हैं तो अगर आपने डिग्री लेवल पर कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो और फिर अगर आप जर्नलिज्म करते हैं तो भी वो हेल्पफुल ही रहता है तो यहाँ पर बैचलर्स कोर्स होता है पीजी डिप्लोमा भी होता है एक साल का डिप्लोमा कोर्स भी कई लोगों ने किया हुआ है तो डिप्लोमा होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मास्टर्स होता है एम भी होता है इसके अंदर और एम में एम डेढ़ साल का होता है उसके लिए मास्टर्स एलिजिबिलिटी ज़रूरी रहती है और उसके बाद में पीएचडी प्रोग्राम भी रहता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में तो ये सारे फील्ड हैं और आपको आश्चर्य होगा कि आ, कई बड़े बड़े लोगों ने जो कि एक्टिंग की फील्ड में जैसे शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया हुआ है मंदिरा बेदी ने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है और बरखा दत्त वगैरह ये और इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े नाम भी हुए हैं जैसे राजदीप सरदेसाई है जैसे बरखा है तो ऐसे कई बड़े नाम भी हैं रजत शर्मा है और प्रभु चावला है तो इस तरह से कई बड़े नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में डॉक्टर ममता जो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग जो है करियर इन जनरलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग डिग्रीज के बारे में आपने बताया और ट्वेल्थ के बाद भी आप कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें जैसे कि हम लोग बात करें अगर हम लोग ट्वेल्थ के बाद जो डिप्लोमा होता है उसको हमने कर लिया तो उसके बाद भी हमको जॉब मिल सकता है हाँ जॉब मिल सकती है उसके बाद भी आपको जॉब मिल सकती है आप वही सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं आप एड एजेंसीज़ में जा सकते हैं आप पीआर में जा सकते हैं आप छोटा कोर्स करके भी आप छोटा कोर्स करके भी जा सकते हैं आप वह. रिपोर्टर बन सकते हैं और रिपोर्टर का जॉब भी काफी ग्लैमरस होता है बहुत नए नए लोगों से मिलने को मिलता है उसमें तो आप रिपोर्टिंग में जा सकते हैं तो एक पी डिप्लोमा भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अगर आपको लिखने का शौक़ है कुछ भी तो जनरली जिन लोगों का लिखने का शौक रहता है वो पीजी डिप्लोमा एक साल का कर लेते हैं नहीं, नहीं। वो तो जिन लोगों को एकेडमिक सेक्टर में जाना रहता है वो फिर एम करते हैं और पीएचडी भी करते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक साल डेढ़ साल या फिर दो साल तक आप अगर पढ़ाई करते हैं तब भी आप अपना करियर बना सकते हैं लेकिन इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए किस तरह की कि आपके एटीट्यूड होने चाहिए वो सारे काम करते हैं तो आइए उस विषय पर आगे बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो को करना है हाँ मैं आज करूंगा आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आसानी है आप सुन रहे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग आज बात कर रहे करियर इन जनरलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डॉक्टर ममता ओझा प्रोफेसर वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें कितना अच्छा हमारा ब्राइट फ्यूचर है और बहुत ही अच्छी बात मज़ेदार ये है कि हम एक साधारण रिपोर्टर का काम सीखने के बाद भी या करने के बाद या करते हैं तो भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से डायरेक्ट हमारी मुलाकात होती है रिपोर्टिंग के लिए तो ये एक अच्छा कोर्स है जहाँ पर बारहवीं के बाद आप अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तब भी आप रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं या पीजी डिप्लोमा करते हैं तब भी आप जो है इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि इसमें आप कितना कमा सकते हैं उस विषय में तो थोड़ी बातें आगे करेंगे लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग जैसे ही इस फील्ड में आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इस फील्ड के अपने चैलेंजेस भी बहुत हैं चैलेंजेस ये हैं कि आजकल पेड न्यूज़ का कंसेप्ट भी चल गया है तो लोग रिपोर्टर्स को जर्नलिस्ट को खरीदना चाहते हैं और पेपर में अपनी खबर छपवाने के लिए कुछ पेमेंट वगैरह भी करना चाहते हैं तो उस समय रिपोर्टर के नैतिक मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वो अपने प्रोफेशन के आ, प्रोफेशन की वैल्यूज़ को ध्यान में रखें और इसमें नहीं पढ़े कई बार लोग अपने जो है कांटेक्ट्स को भी यूज़ करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती खबर में आना चाहते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है ना बोलने का प्रेशर कि रिलेशन को खबर के ऊपर हावी ना होने दें और पैसों को भी खबर के ऊपर हावी ना होने दें पे न्यूज़पेपर पेपर में वही खबर जाए जो वाकई लोगों के लिए ज़रूरी है इसलिए नहीं कि किसी के हमारे अच्छे रिलेशन है तो हमने उसके बारे में खबर छाप दी किसी ने हमें पैसे दिए तो हमने उसकी खबर छाप दी तो ये नहीं है और दूसरा ये है कि रिपोर्टर्स को जान का ख़तरा भी बहुत रहता है जर्नलिस्ट को क्योंकि आ, कई लोग उसके गलत छापने पर पत्रकारों के दुश्मन भी बन जाते हैं तो एक जान का खतरा भी बना हुआ रहता है तो ऐसे समय भी बहुत संभलकर चलना ज़रूरी हो जाता है तो और तीसरी बात यह है कि इसमें चैलेंज यह है कि यह कोई टेन टू फाइव वाला जॉब नहीं है यह ऑल टाइम फुल टाइम वाला जॉब है आपको पूरे समय अलर्ट रहना पड़ता है तो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लाइफ तो नहीं रहती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहती है आपकी आपको खुद इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है तो ये इस फील्ड के कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस फील्ड में जैसे कि मज़ेदार भी है साथ, -साथ में अटेंशन भी देना पड़ता है आपको अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना होता है अगर आप करते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप ज़रूर कुछ पैसे कमा सकते हैं लेकिन बाद में वो चीज़ें जो है बहुत दिक्कतें कर सकती हैं और आपको भी जो है आ, मुश्किल में डाल सकती तो इसीलिए हर फील्ड में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो होते हैं और हर फील्ड में जो चैलेंजेस होते हैं उसे समझना होता है कि किस तरह की बातें हमारे साथ हो सकती हैं इस विषय पर आपने बहुत ही अच्छा बात बताया ममता जी और मैं चाहूँगा कि आगे चल के मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि इसमें वेराइटी ऑफ डिविजन्स हैं रिपोर्टिंग uh, लाइन है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है फिर मास कम्युनिकेशन वगैरह जो भी है जैसे फिल्म इंडस्ट्री की आपने बीच में बात छेड़ी तो ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसमें कैसे हम लोग uh, आगे बढ़ सकते हैं कैसे हम लोग चॉइस करें कि ये फ़ील्ड मेरे लिए अच्छा है फिल्म अच्छा है या फिर रिपोर्टिंग का काम अच्छा है वो कैसे हम चॉइस करें uh, उसको चॉइस करना एक तो ये है कि कोर्स चुनने के बाद पढ़ते पढ़ते आपको खुद ऐसा लगने लग जाता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं इसी सब्जेक्ट इसी फील्ड में जाना चाहूँगा तो वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगता है एक और बात ये भी रहती है कि आप पहले से अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले से ही ध्यान रखें जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते आते आते हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मैडम मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है कोई कहते हैं कि तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म भी एक सब्जेक्ट है और आप अपना स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हैं और उसके अलावा कोई आते हैं तो बोलते हैं कि हमें आरजे बनना है कोई कहते हैं कि हमें वीजे वीजे बनना है कोई कहते हैं कि हमें एंकर बनना है तो हम अपना जब कोर्स मॉड्यूल बनाते हैं तो हम लोगों के रुझान के हिसाब से भी बनाते हैं हम पर सेमिस्टर हम ध्यान रखते हैं कि हमने एंकरिंग नाम का सब्जेक्ट भी लिया है या नहीं हमने रेडियो नाम का सब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है तो पहले ऐसा होता था कि करिकुलम डिज़ाइन हो जाता था और स्टूडेंट्स पढ़ लेते थे लेकिन अब जब इतना कंपटीशन एजुकेशन के सेक्टर में भी आ गया है और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो रहा है तो आजकल हम ऐसा भी कर रहे हैं कि लोगों के रुझान के हिसाब से भी और इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से भी हम लोग अपना करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये एक बात है तो यही है कि आपको खुद को ऐसा महसूस होता है कई लोग कहते हैं कि हमें तो एंकरिंग ही एंकरिंग में ही जाना है एंकरिंग की फील्ड में कई कहते हैं कि हमें तो टीवी न्यूज़ रीडर ही बनना है तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो पहले से तय करके आते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है और कई लोग ऐसे रहते हैं कि वो पत्रकार नाम जर्नलिज्म में उनका रुझान रहता है और वो पढ़ते रहते हैं सारे सब्जेक्ट और पढ़ते पढ़ते उन्हें खुद समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं यही करना चाहूँगा तो कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो फोटोग्राफी में ही बहुत इंटरेस्ट है कई कहते हैं कि हमें तो डॉक्यूमेंट्री बनाने में ही इंटरेस्ट है अच्छा और इसके अलावा आ, कई एन में भी हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स प्लेस्ड रहते हैं क्योंकि एन में भी जर्नलिज्म की डिग्री इम्पोर्टेंट मानी जाती है तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन है करियर ऑप्शनस है सबसे ज़्यादा आप जगहों पर जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में आपके लिए बहुत सारा वाइड फील्ड ओपन रहता है और सैलरी uh, भी अच्छी है ओनली थिंग इज़ हार्ड वर्क का तो कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं होता है हार्डवर्क तो ज़रूरी है इस फील्ड में जैसा कि हर फील्ड में ज़रूरी है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर जो है इस फील्ड में जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग सेगमेंट हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम आ, उसके जैसे जैसे काम करते जाते तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर मैं सेट हो सकता हूँ और कई बार ऐसे होता है कि हम लोग जो सोच के आते हैं उस फील्ड में हम करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इसी फील्ड में जाना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा इनकम सोर्स कितना होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो वो हम लोग इस फील्ड में कैसे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं कितना तक हमको मिल सकता है वो थोड़ा सा बताए आ, इस फील्ड में देखो मैं अंधेरे में तो नहीं रखना चाहूँगी जैसे ही ग्रेजुएशन होता है अगर बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन है तो तो आ, एक बार में इनिशियल लेवल पर पे आपका अच्छा रहता है आ, बट अदरवाइज भी हैंडसम रहती है सैलरी और आप जितना हार्डवर्क करते हैं और आप जितना ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं उसमें तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ या प्रमोशन अच्छे होते हैं तो सैलरी ज़रूर इंक्रीज़ होती है आपकी तो करीब पंद्रह से शुरू होकर सैलरी कई अच्छे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पचास पचास साठ साठ हजार लाखों में तनख्वाह भी ले रहे हैं पर स्टार्टिंग ये मानिए कि पंद्रह बीस हज़ार से तो स्टार्ट होता ही है और पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा सैलरी है जर्नलिज्म पत्रकारिता न्यूज़ प्रिंट मीडिया के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सैलरी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली और लेकिन प्रिंट मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी जिसने पहले प्रिंट मीडिया में काम किया हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छा काम कर सकता है और पब्लिक रिलेशंस में तो सैलरी मानिए कि फो फोर्टी थाउजेंड से लेके कर सैवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक आ, वन लाख तक भी पहुँची है जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स हैं वो एक लाख रुपये तक की सैलरी ले रहे हैं तो आ, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है और वैसे तो जर्नलिस्ट की भी सैलरी अच्छी है लेकिन एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में तो इनिशियल लेवल पर भी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी चलिए ममता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग हार्ड वर्क जितना करते हैं उतना ही अच्छा हम लोग पे स्केल भी पाते हैं और शुरुआत शुरु, शुरु में जो है शुरुआत में हो सकता है कि हमारी जो हाँ. है एक हैंडसम एकदम मिनिमम सैलरी हो तो आगे बढ़ के जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं तो उस हिसाब से अपने आपको प्रूव करना पड़ता है? है सही बात है हर जगह हमको जो है एक इतना ही मिलेगा ये पे स्केल से ही हम लोग काम करेंगे ऐसा कुछ वहाँ पर होता नहीं है आ, लेकिन एक होता है कि जब आप डिग्री लेके अगर आप एंट्री करते हैं तो मिनिमम प्राइस तो आपको मिलता ही है उसका लेकिन साथ में जब तक आप उसको मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं देंगे वहाँ पर फिर आपकी चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर ममता ओझा जी आप इस फील्ड में कैसे आए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं मुझे शुरू से लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था जी जी। पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था जी मतलब मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट टाइप थी और मैं किताबों के साथ जमें ज़्यादा गुजारती थी लोगों के से के साथ इतना कम रहती थी अच्छा तो लेकिन फिर मुझे पढ़ने का जब शौक़ था तो मुझे लगा कि मैं कुछ कुछ लिखती भी रहती थी तो फिर मुझे लगा कि ग्रेजुएशन तक तो ज़्यादा समझ ही नहीं आया हमारे समय में इतनी अवेयरनेस भी नहीं रहती थी सारे हमारे फ्रेंड्स ने जब ग्रेजुएशन लेवल पे साइंस लिया तो मैंने भी साइंस ले लिया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सारे साइंस ले रहे थे तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लेकिन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि क्यों ना जर्नलिज़म के सेक्टर में ज़्यादा काम किया जाए क्यों ना वो कोर्स को चुना जाए जब मुझे पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ है तो मैसूर मेरा पूरा एजुकेशन मैसूर से हुआ है तो मैसूर यूनिवर्सिटी वन ऑफ़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है मॉडल यूनिवर्सिटी मानी जाती है उसका तो नाम भी बहुत सुंदर है मानस गंगोत्री नाम है उसका और कैंपस भी बहुत अच्छा है तो वहाँ पर मैंने तलाश किया तो मैसूर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़म का कोर्स था और उस समय इंडिया में जब मैंने जर्नलिज़म किया था बहुत ही कम जगहों पर जर्नलिज़म का कोर्स हुआ करता था तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दी तो वो मैंने क्लियर कर ली थी तो उसके बाद मैं मैसूर यूनिवर्सिटी में मिल गया था आ, मुझे एडमिशन तो वहाँ मैंने किया आ, पर डिग्री का भी फ़ायदा ही मिलता है एक आ, मेरे कहीं ना कहीं एक लिखने में साइंटिफिक अप्रोच रहता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन लेवल पर साइंस में डिग्री की थी तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आई और अब तो ये हालत है कि छब्बीस uh, सालों से मीडिया पढ़ा रही हूँ अलग अलग जगहों पर पढ़ाया है इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भोपाल में पढ़ाया अलग अलग जगहों पर पढ़ाया है और इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ और वैसे तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा जानी मैं पब्लिक रिलेशन के लिए जाती हूँ पब्लिक रिलेशनस और आ, सब कहते हैं कि मैडम का पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है <laughs> तो मैं कहती हूँ मेरा कोई पब्लिक रिलेशन नहीं है बस अगर मैं अच्छी हूँ तो अपनी अच्छाई किसी कीमत पे नहीं छोड़ती लोगों को दिल से प्यार करती हूँ यही पब्लिक रिलेशन है तो ऐसा कोई मैं बहुत किताबें पढ़ी है पब्लिक रिलेशन की ऐसा भी नहीं है <laughs> हाँ ये फैमिली में है मेरे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था तो मुझे भी बचपन से इंट्रोवर्ट तो थी लेकिन मैं फिर भी मुझे लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद था तो इस इसलिए मैं इस फील्ड में आई और इस फील्ड में सक्सेसफुल भी इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना पसंद है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना पसंद है क्योंकि मैं लोगों को जेन्यनली बहुत पसंद करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करी है बेसिकली बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर ममता औजा जी मुझे लगता है कि हमारे दो से इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बना सकते हैं बनाना चाहते हैं तो अवश्य आपका वेलकम है इस फील्ड में आइए आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और वेराइटी ऑफ चीज़ें हैं लेकिन बशर्त यही है कि आपको पढ़ना लिखना और सोचना और साथ ही साथ पब्लिक के साथ आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए ये चीज़ें आपको पसंद हो तो बहुत ही अच्छा वेलकम है जैसे डॉक्टर ममता जी ने अपना करियर सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं और अच्छा लग रहा है उन्हें ये काम करते हुए तो आप भी कर सकते हैं आप भी अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें नई ट्रेड की आपके साथ हम करेंगे और मैं चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी फील्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन करके भी पूछ सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम लिख भेजिए और किस फील्ड की जानकारी आपको चाहिए वो हमें बता दीजिए तो हम आने वाले एपिसोड्स में आपकी बातें या आप जिस बात को जानना चाहते हैं उस बात को हम रखना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमारे साथ करियर में, जी जुड़े, उनका बहुत बहुत, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी